आज की ग्यारह जुलाई 2019 गुरुवार का शुभ दिन है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले कुछ सप्ताह से केनोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और केनोपनिषद के अध्ययन करने के क्रम में हमने प्रथम दो खंडों का अध्ययन अब तक किया है प्रथम दो खंडों का जो विषय वस्तु था शुद्ध ब्रह्म यानी हमारा अपना आप हमारा अंतर्म अंतरतम अस्तित्व उसी को हम कैसे जानें कैसे समझें उसी पर ये बात केंद्रित थी शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि किसके प्रेरणा से किसकी प्रेरणा से ये शरीर ये मन ये इंद्रियाँ ये बुद्धि ये अपने अपने विषयों की ओर जाती है किसके प्रेरणा से मन मनन करता है किसकी प्रेरणा से ये संसार चलता है सूर्य उदित होता है चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है मौसम ऋतुएँ किसकी प्रेरणा से ये अपने अपने नियमें बंदी होती है तब गुरुदेव उन्हें ब्रह्म का उपदेश देते हैं बताते हैं कि वो ब्रह्म ही है जिसकी प्रेरणा से ये मन अपने विषयों में जाता है इंद्रियाँ अपने विषयों में जाती है और मन मनन करने की क्षमता प्राप्त करता है इस तरह वो ब्रह्म के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि ये ब्रह्म को ठीक से समझना बड़ा कठिन है जैसे जो दूसरा खंड है जिसको हमने पढ़ा था पिछली बार उसमें गुरुदेव ने बताया कि जब कोई ये कहता है कि मुझे ब्रह्म ठीक से समझ में आ गया तो उसने उसे ठीक से नहीं समझा उसने ब्रह्म को नहीं जाना अगर वो कहता है कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आया तो भी उसने नहीं जाना जब वो नहीं जानता है तो भी नहीं जानता है वो बोलता मैं जानता हूँ तो भी नहीं जानता क्यों क्योंकि ये एक ऐसे बोध की बात है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता और इसको वस्तु की तरह नहीं जाना जा सकता क्योंकि ब्रह्म को जानना वस्तुओं को जानने की तरह नहीं है क्योंकि जानना हमारा इंद्रियों से होता है हम जानते हैं कि चीज़ कठोर है ये जानते हैं कि इसका स्वाद मीठा है हम जानते हैं कि ये दिखने में सौम्य है हम जानते हैं कि ये सुगंध बड़ी अच्छी है हम जानते हैं कि ये कर्णप्रिय संगीत है इस तरह हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं हमारी जो जानकारियाँ हैं इंद्रियों के द्वारा ली जाती हैं इस तरह हम जब ब्रह्मों को जानने का स्वांग भरते हैं कि हाँ हम ब्रह्मों को जानते हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते और हम कहते हैं कि हम नहीं जानते तो नहीं जानते लेकिन जब शिष्य मनन करता है मन के द्वारा पूरी तड़प से पूरी शिद्दत से पूरी इच्छा से ब्रह्म को जानना चाहता है तब उसे गुरुदेव शिक्षा देते हैं कि तुम्हारा अपना आप है तुम्हारा ही नहीं बल्कि समस्त जीव संसार का मैं है समस्त संसार का गहरा अस्तित्व है जिसे तुम मैं कहते हो वही ब्रह्म है अब जानना इसलिए कठिन है क्योंकि ये जानने वाले को जानना है बाकी सब दुनिया की सब चीज़ें हम जान सकते हैं लेकिन जब जानने वाले को जानने की बात आती है तो बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं एक कुर्सी को देखते हैं तो तुरंत हमारे हृदय में उस पर प्रतिक्रियाएँ शुरू हो जाती हैं कि प्लास्टिक की कुर्सी है पीले रंग की कुर्सी है लाल रंग की कुर्सी है ये कल तो वहाँ रखी थी यहाँ आज कौन लेके आ गया इसमें थोड़ी सी इसकी टांग टूटी है इस तरह से हम उसकी जो फिजिकल अपेयरेंस है जो उसकी भौतिक जो उपस्थिति है उसके बारे में तुरंत हमारे हृदय मन में विचार आने लगते हैं काश्मीर शिव दर्शन के अनुसार यही माया है जो तुरंत हमें उसके सत्य अस्तित्व से दूर ले जाती है क्षण भर को हमें उसका निरपेक्ष अस्तित्व प्रतीत होता है लेकिन अगले ही क्षण हम विचारों के द्वारा बहा लिए जाते हैं क्योंकि जो कुछ है वो ब्रह्म ही है और जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम देखने वाले को भूल जाते हैं कि इसको कौन देख रहा है किसका प्रयोजन है इस जैसे अगर हम एक पुष्प को सूँघ रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है खुशबू बहुत अच्छी आ रही है तो हम उस पुष्प के बारे में ही कल्पना करने लगते हैं हम ये भूल जाते हैं कि न केवल पुष्प महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण तो वह है जो जिसको प्रयोजन है इसकी खुशबू लेने में जो इसकी खुशबू लेना चाहता है वो महत्वपूर्ण है हम उसको भूल जाते हैं और यही कारण है कि ब्रह्म को समझने में कठिनाई है कठिनाई इसलिए नहीं है कि ब्रह्म कोई बहुत दूर बैठा है कठिन है इसलिए है कि वो जरूरत से ज़्यादा पास है वास्तव में इतना पास इतना पास है कि वो उसका जानने वाले का वास्तविक अस्तित्व तो ही है हम अपनी आँखों को नहीं देख सकते इस आँखों से संसार को देख सकते हैं अपनी आँखों को नहीं देख सकते अपनी इस उंगली से समस्त दुनिया की ओर उंगली उठा सकते हैं ये उंगली अपनी इसी उंगली पर उंगली नहीं उठा सकती यही समस्याएँ हैं क्योंकि ब्रह्म को जानना कठिन है इसलिए जिसने कहा कि हमने ब्रह्म को ठीक से जान लिया तो समझो उसमें कुछ नहीं जाना लेकिन जो बोलता है जब मनन करता है चिंतन करता है और फिर उसके बाद में ऋषि को कहता है कि मैंने मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब समझ चुका हूँ तब ऋषि उसके चेहरे की प्रवाह देखकर, उसके चेहरे का आभा मंडल देख समझ जाते हैं इसे वो बोध हो चुका है वो परमेश्वर का जो बोध होता है जैसे आगे अब हम यक्ष पढ़ने वाले हैं आज तो वो बौद्ध का क्या प्रभाव होता है उससे आपके व्यक्तित्व पर आपके प्रभा मंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आगे माँ उमा के संवाद में या उनके उपदेश में बताया जाएगा जो चतुर्थ खंड का हिस्सा है तो यक्षोपाख्यान जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसका केनोपनिषद का बड़ा प्रसिद्ध खंड है इसको इसके उदाहरण हर जगह दी बहुत छोटा सा है अत्यंत तो छोटा सा लेकिन उसका महत्व तो उतना ही बड़ा है क्योंकि उसके निहितार्थ बहुत गुण गंभीर है क्योंकि यहां पर ब्रह्मों को समझने की और मनुष्य के हृदय में जो इस शरीर के प्रति जीव अहंकार है उसको क्षीण करने की क्षमता अब वो क्या उपाख्यान क्या है कि हमने सबने पुराणों में और शास्त्रों में पढ़ रखा है कि देवासुर संग्राम हुआ था जब देवता और असुर आपस में लड़े थे भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद में देवता लोगों की विजय हुई और असुर हार गए क्योंकि उस समय स्वर्ग पर कौन राज करेगा ये प्रश्न था और असुर अपनी शक्ति के घमंड में स्वर्ग पर आक्रमण कर दिए थे कि हम स्वर्ग पर राज करेंगे उस समय देवताओं ने और असुरों ने लड़ाई करी भयंकर युद्ध के बाद देवता लोगों की विजय हुई उस विजय के उपरांत उन देवताओं के हृदय में अत्यंत आनंद भर गया और उस आनंद के साथ उनकी विभिन्न विनम्रता नष्ट हो गई उन्हें लगने लगा कि हमने असुरों को हरा दिया और हम इस वक्त सर्वोपरि हैं हमें आप कोई नहीं हरा कि उस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन यार एकमात्र तो दुश्मन को असुर दिखाई देते थे क्या उनको हराने के बाद में अब हमें कोई नहीं हरा सकता जब उनका ये आनंद उत्सव चल रहा था सब देवता खड़े थे और आनंद मना रहे थे उस समय उन्हें उस उत्सव स्थल के पास में एक यक्ष खड़ा दिखाई दिया यक्ष शब्द शायद हमने कई बार सुना होगा यक्ष शब्द का सबसे पहले और बहुत महत्वपूर्ण तो महाभारत में आया था यक्ष जैसे मनुष्य होते हैं वैसे हम जानते हैं कि राक्षस भी होते हैं तो राक्षसों का समझो एक प्रकार का राक्षस है ये और ये राक्षस योनि में ही जन्म लेता है लेकिन इनमें एक परिवर्तन है एक फर्क है कि जहाँ राक्षस उत्पाती होते हैं दम्भी होते हैं और साथ ही साथ वो सदा षड्यंत्र करते रहते हैं वहाँ पर यक्ष संतुलित मनमस्तिष्क के होते हैं सबका कल्याण चाहते हैं और वो अपने आप में आनंदित रहते हैं और ज्ञानवान हो पुराणों में यक्ष का उदाहरण मिलता है वो है महाराजा कुबेर जो धन के स्वामी हैं वो भी एक यक्ष इसके अलावा महाभारत में यक्ष प्रश्न के नाम से जो उपाख्यान था वो शायद में से अधिकतर लोग या अगर महाभारत की कथा सुनी होगी या टीवी पे देखी होगी तो जानते होंगे कि जब वनवास के अंतिम वर्ष में पांडवों को गुप्त स्थान में रहना था कि अगर वो पहचान में आ जाते हैं तो उनको फिर से पूर्णकालिक को फिर से करना पड़ेगा तो वो बड़े चिंतित थे कि अब हमारा अंतिम वर्ष शुरू होने जा रहा है कल से और हमें अभी तक कोई छिपने की जगह नहीं समझ में आ रही है कि कहाँ छिपें तो वो जंगलों की ओर जाते हैं वो जंगलों की ओर जाते जाते जाते रास्ता भी भटक जाते और बहुत गहरे जंगल में जा उन्हें भूख प्यास से तड़कने लगती और उनको लगता है कि हाँ हम इसी जगह आ गए हैं जहाँ कुछ शायद पानी भी मिलना मुश्किल है शायद हम प्याज से मर जाएंगे तो उस समय वो एक जगह एक पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं सबसे पहले युधिष्ठिर नकुल को बोलते हैं देखो आसपास कहीं पानी है तुम खोज के आओ नकुल जाता है उसे एक सरोवर दिखाई देता है जिसमें शीतल जल भरा था वो प्रसन्न हो जाता कि कम से कम प्याज तो बुझ जाएगी जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकता है तो एक आवाज़ आती है कि माधुपुत्र रुक जाओ ये जलाशय मेरे अधीन है तुम्हें तो इसका जल पीने के पहले मुझसे इजाज़त लेना होगी लेकिन ये तो सोचते हम राजपुत्र हैं सब हमारा देश है हमारा राज है हमको कौन रोक सकता है उन्होंने उस बात की आंसुनी करी उन्हें कहा पहले प्यास बुझाता हूँ फिर तेरे से लड़ता हूँ वो जैसे ही पानी पीता है वो बाहर आते ही वो मूर्छित हो जाता है गिर जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है अब नकुल जब बहुत देर तक नहीं आता तो महादाई निश्चित बोलते हैं सहदव को कि तुम जाओ देखो नकुल अभी तक क्यों नहीं आया किसी मुसीबत में तो नहीं है नकुल के साथ भी यही घटना होती है यक्ष जब रोकता है मना कर देता है कि मैं पहले पानी पीऊँगा फिर देखता हूँ तुने मेरे भाई को कैसे मारा वो भी पानी पीता है वो भी मूर्छित होकर गिर जाता है उसकी भी मृत्यु हो जाती ऐसे ही फिर तीसरे नंबर पर अर्जुन को भेजते हैं अर्जुन सोचता है मुझे संसार में रोकने वाला कोई नहीं है मेरे को एक जलाशय से पानी पीने से कौन रोक सकता है वो किसी के भी आधीन हो मैं जल पिऊंगा। वो यक्ष कहता है देखो तुम्हारे दोनों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है ये जलाशय मेरे अधीन है तुम उसके जल को छूने के पहले मुझसे बात करो उन्हें बोला पहले मैं जल पीऊँगा फिर तुमसे बात करूँगा वो भी जल पीता है और वो भी मर जाता है अंत में वो भीम को भेजते हैं भीम भी उसी गति को प्राप्त होता है अंत में युधिष्ठर बोलते हैं कि मेरे चारों भाई कहाँ चले गए इतनी देर से क्यों नहीं लौटे तो वो फिर खोजते खोजते वो भी देखता है युधिष्ठिर को भी वो जलाशय दिखाई देता है उस वक्त प्यास से इतने तड़प रहते थे कि उन्होंने वो लाशें दिखाई नहीं दी भाइयों की सबसे पहले तो जल दिखाई दिया कि तो सबसे पहले जल पिए फिर बात करें और जैसे ही जल पर उतरने लगते हैं फिर वही एक वाणी सुनाई देती है कुंती पुत्र रुको अगर तुम इस जल को पियोगे तो तुम्हारे भाइयों जैसी हालत तुम्हारी भी हो जाएगी तुम रुक जाओ इसको बिना इजाजत पीना मनाए लेकिन वो तो धर्म को मानने वाले थे युधिष्ठिर वो रुक गए बोले तुम कौन हो बोले मैं जो भी हूं लेकिन मैं इसका मालिक हूं इस जलाशय का जल पीने के पहले तुम्हें मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर देना होगा तब वो प्रश्न पूछते हैं कि किस चीज़ की हानि से लाभ होता है तो कहते मोह की हानि से लाभ होता है इस तरह उन्होंने कई प्रश्न पूछे कि संसार में सबसे भारी कौन है सबसे दुखी कौन है सबसे सुखी कौन है किस चीज़ को त्यागना चाहिए किस चीज़ को प्रयत्न से पाना चाहिए तो उन्होंने धर्मराज ने उन सब प्रश्नों के यथायुक्त उत्तर दिए तब उन्होंने बोला कि देखो मैं यक्षम हूँ और इस तालाब का स्वामी हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए और वो उत्तर बड़े सही दिए अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ इसलिए तुम किसी एक भाई को पुनर्जीवित कर सकते हो बताओ किसको पुनर्जीवित करना है तो वो तुरंत बोलते हैं कि नकुल को पुनर्जीवित कर दो उसी समय वो यक्ष धर्मराज के रूप में सामने खड़े होकर आ जाता है। बोलते तुमने अपने सबसे छोटे भाई नकुल को जिसमें कोई विशेष योग्यता नहीं है उसको क्यों जीवित करना चाहा? क्यों नहीं तुमने अतुलित बलशाली भीम को जीवित करने का बोला क्यों नहीं तुमने अर्जुन के लिए बोला जो सदा तुम्हारी रक्षा कर सकता था लेकिन तुमने नकुल का क्यों बोला तो बोला देखो कुंती पुत्र मैं तो जीवित हूँ लेकिन मादरीपुत्र तो एक भी नहीं है अगर एक माद्रिपुत्र भी जीवित हो जाएगा तो हम दोनों माताओं के पास कम से कम एक एक पुत्र तो रहेगा तब वो धर्मराज ने कहा कि मैं तुम्हारे इस उत्तर से पूर्ण संतुष्ट हूँ और तुम पूर्ण निष्पक्ष और न्यायी राजा हो इसलिए मैं तुम्हारे समस्त भाइयों को जीवित कर देता हूँ इस तरह से वो समस्त पाँचों जीवित हो जाते हैं बात की कहानी तो वही है कि शमी के पेड़ में वो सारे अस्त्र शस्त्र छिपा देते हैं उनकी पूजा करते हैं आज भी हम लोग दशहरे के दिन शमी की पूजा इसीलिए करते हैं और वो एक वर्ष तक वो अस्त्र शस्त्र छिपा के विभिन्न वेश बदल के रहते हैं और उसके बाद में एक वर्ष बाद अपने अपने शमी की पूजा करके वो दशहरे के दिन अपने अपने अस्त्र शस्त्र वापस लेते हैं तब तो वो वापस अपने देश के लिए रवाना होते हैं तो एक छोटी सी कथा थी जो यक्ष से संबंधित थी इसलिए याद आ गई तो वहां पर उस उत्सव स्थल पर यक्ष उपस्थित हुए जब महाराज इंद्र ने देखा कि ये कौन है ये यक्ष यहाँ कैसे आया और ये हमसे क्या चाहता है? उन्होंने सबसे पहले अग्नि को बोला कि तुम जाओ और पता लगाओ ये कौन है उस वक्त तो जीत के अभिमान में यह चूर थे और अपने अपने बल को ऐसा समझते थे कि संसार में हमसे ज़्यादा बलशाली कोई है ही नहीं तब तो वो अग्नि जाता है और यक्ष के करीब पहुंचता है इसके पहले कि वो कोई बात करे यक्ष पूछता है तुम कौन हो वो कहता मैं अग्नि हूँ मुझे जात वेदा भी कहते हैं मैं महान शक्तिशाली हूँ तो वो यक्ष कहते हैं तुम क्या कर सकते हो क्या योग्यता है तुम्हारी वो कहता है मैं इस पूरे संसार को भस्म कर सकता मैं जो चाहे वो राख में बदल सकता अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है वो यक्ष एक तिनका रख देते हैं छोटा सा घास का सूखा सा तिनका अब इसको जला दीजिए उसको लगता है ये कोई बात हुई ये तो मुझे देखते ही जल जाएगा अब वो उसके करीब जाता है उस दिन के पर कोई असर नहीं होता वो पूरे वेग से उसके पार जाता है फिर भी उस दिन के पर कोई असर नहीं वो शर्मिंदा होकर लौट जाता है लौट केन्द्र के पास आता है कि मैं तो नहीं जान पाया कि ये यक्ष कौन है वो कहते हैं ठीक है वो वायु देवता तुम जाओ तुम पता करो तुम भी अतुलित बलशाली हो तुम पता करो कि ये यक्ष कौन है तब तो वो वायु देवता को भेजते हैं तो वायु देवता वहाँ जाते हैं वहाँ जैसे ही उनके सम्मुख उपस्थित होते हैं यक्ष पूछता है तुम कौन हो क्या बोले तो मुझे नहीं जानते मैं मातृश्रवा हूँ मैं वायु हूँ बोले मैं जग में प्रसिद्ध हूं बोला तो अच्छी बात है आप में क्या सामर्थ्य है क्या कर सकते हो कहता है, मैं सब कुछ ग्रहण कर सकता हूँ हम संसार में जानते हैं कि अगर वायु चाहे तो सब कुछ उड़ा सकते बड़े बड़े मकानों को उड़ा सकते समुद्र में तूफान ला सकते और जब तूफान आता है तो हमको मालूम है कि वायु की प्रचंड ताकत क्या होती है तो बोले अच्छी बात है तो अब आप इस तिनके को उड़ाइए वही वाला तिनका फिर रख देते हो अब सोचता है कि मैं तो इसको मैं हिलूंगा तो ये हिल जाएगा लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है लेकिन वो तिनका टस से मस नहीं होता है। वायु भी बुरे तरह शर्मिंदा होता है और वापस लौट जाता है इंद्र को कहता महाराज मैं तो पता नहीं लगा सका कि ये कौन है तो सभी देवता मिलकर कहते हैं इंद्रदेव आप ही जाइए आप ही हमारा नेता हो अब आप ही जाके पता लगाओ कि ये कौन है हम तो दोनों पता नहीं लगा पाए अब इंद्र जब जाते हैं तो जैसे ही उसके करीब पोचते अंतर्ध्यान हो जाता है बात भी करना मंजूर नहीं करता इंद्र से तो इंद्र को बड़ा दुख होता है कि मेरी इतनी सी भी इज्जत नहीं कि सामने मेरे से बात भी करना मंजूर नहीं और वो अंतर ध्यान हो गया लेकिन वो बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि वापस भी कैसे लौटू कि मैं तो इन सबका नेता हूँ और मैं भी जाके बोलूँगा मुझे कुछ पता नहीं तुमसे तो बात भी की मेरे से तो बात भी नहीं करी तब तो वो घन चिंता में डूबे हुए अंतरिक्ष में निहारते हैं कि कहाँ चला गया है जब वो निहारते हैं ऊपर तो उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है जो उनके सामने धीरे से प्रकट होती है स्वर्ण आभूषण भूषिता खूब सारे सोने के गहने पहने अत्यंत रूपवान महिला वो प्रणाम करके पूछते हैं कि हे देवी तुम कौन हो उन्होंने कहा मैं उमा हूँ मैं हिमालय पुत्री उमा हूँ और तुम क्या चाहते हो बोले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी अभी यहाँ पर एक यक्ष खड़े थे वो कौन था तब उमा ने कहा कि है इंद्र तुम लोग अपने अपने अहंकार में मस्त हो तुम सबको उस जीत का अहंकार हो गया सचमुच में जीत तुम्हारी नहीं थी जीत तो उस ब्रह्म की थी जिसने तुम्हें जीतने की शक्ति दी तुम्हारे अपने शरीर तो वो औजार थे जिनके द्वारा इज्जत हासिल हुई लेकिन जीता तो ब्रह्म और वो साक्षात ब्रह्म ही थे जो यहाँ खड़े थे तुम लोगों के अहंकार को देखकर वो तुम्हारा अहंकार नष्ट करना चाहते थे और ये तुम्हारा अहंकार नष्ट करना ही उनकी अनुकंपा है उनकी कृपा है क्योंकि जब परमेश्वर कृपा करता है तो सबसे पहले दुख देता है भगवान की कृपा इस रूप में नहीं आती कि मेरी लॉटरी लगे भगवान की कृपा कभी इस रूप में भी नहीं आती कि मेरा मनोवांछित काम हो गया ये तो भगवान की कृपा नहीं है ये तो देवताओं की कृपा है जो हम मांगते हैं उसकी सार्थकता देखे बगैर परमेश्वर तुम्हें दे देता है लेकिन वो देना मात्र उधार लेना है जब हम प्रकृति से कोई चीज़ लेते हैं उसके हम ऋणी हो जाते हैं और हमें उस ऋण की भरपाई कभी न कभी भविष्य में इस जन्म में या अगले जन्म में करना होता है जब तक कि हम ज्ञान से सिक्त नहीं हो जाते जब तक हमको आत्मबोध नहीं हो जाता जब तक हमको उन समस्त ऋणों की जवाबदारी हमारी होती है इसलिए परमेश्वर जब अनुकंपा करता है तो सबसे पहले वो हमारे गर्व को चूर करता है। जैसे एक जगह पढ़ा था ठीक से स्मरण शब्द तो नहीं है लेकिन कहा उसमें लिखा था कि जब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं तुम पर कृपा करूँगा तो तुम्हारे सुख हर लूँगा जब मैं तुम पर कृपा करूँगा तो तुम्हें अपनों से बिछोह कर दूंगा और तुम्हारे सांसारिक रिश्ते सांसारिक मर्यादा तुम्हारे सांसारिक दौलत इन सबसे तुमको दूर कर दूँगा और फिर भी अगर तुम मेरी ओर देखते रह फिर तुम्हें मैं अपना लूँगा मतलब उसी स्थिति में मैं तुमको अपनाऊँगा कि जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे स्वीकार करोगे क्योंकि अच्छी परिस्थितियों में तो हम सब स्वीकार कर लेते हैं हमने जो मांगा देखो मिल गया भगवान ठाकुर जी की कृपा हम इस प्रकार से बोल के उन छोटी छोटी चीज़ों में संतुष्ट हो जाते हैं जिनकी कोई पारमार्थिक महत्ता नहीं है मात्र सांसारिक महत्ता की चीज़ों के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं वो चीज़ मांगना चाहते हैं लेकिन पारमार्थिक महत्ता की चीज़ तो परमेश्वर स्वयं है तो परमेश्वर को अगर पाना है तो सबसे पहले हमें उन दुखों से होकर गुजरना पड़ता है जो हमारे अभिमान और गर्व को ठेस पहुँच जाते जो हमारे अहंकार को नष्ट कर दिया वही किया उन्होंने कि ये देवता अगर इस अहंकार से युक्त होकर शासन करेंगे तो ये फिर पतन की दिशा में चले जाएंगे और किसी न किसी दिन फिर असुरन पर आक्रमण करके फिर यहाँ पर अराजकता फैला देंगे इसलिए उन्होंने यक्ष का रूप लिया और अहंकार को नष्ट किया ये कौन बोल रहे हैं वो तो माँ उमा माँ उमा जो उपदेश दिया कि आप लोग जिसको तुम्हारी अपनी विजय समझ रहे हो वो तुम्हारी अपनी विजय नहीं है ये जो विजय है वो ब्रह्म की है उसी की शक्ति से तुम जीते हो और उसी की इच्छा से तुम जीते हो यानी परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की इच्छा इसके बिगैर किसी युद्ध में विजय नहीं होती और किस पक्ष की विजय होगी ये परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है तो उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म ही है जिसकी विजय थी अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ये क्या थी ब्राह्मी विद्या ब्रह्म ज्ञान मिला और सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान किसको मिला इंद्र को मिला वापस लौटा उसने फिर सब देवताओं को बताया तो सब देवता शर्मिंदा थे कि जिसे हम अहंकार से अपनी विजय समझ रहे थे सत्य में वो हमारी नहीं ब्रह्म की विजय थी और उसकी शक्ति के बगैर हम एक तिनके को हिला भी नहीं सकते उस तिनके को जला भी नहीं सकते जो हम पूरे ब्रह्मांड को जलाने की बात करते हैं हम तो एक इतने से तिनके को भी नहीं जला सकते हम ब्रह्मांड को ग्रहण करने की बात करते हैं और हम उस तिनके को भी ग्रहण नहीं कर सके यानी हमारे भीतर जो भी शक्ति है अगर वो समेट ली जाए इसका एक और उदाहरण है कि जब इतने ज्ञान मिल गया था गीता का अर्जुन को उस सब के बाद भी एक लेश मात्र अहंकार बच गया था अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला था और अंत में उन्होंने बोला था अर्जुन ने कि मेरी स्मृति लौट आई और मुझे आपकी हे अच्युत आपकी कृपा से सत्य का ज्ञान हो गया लेकिन फिर भी एक रिसिडल थोड़ा सा अहंकार बच गया था फिर क्या हुआ कि जब अवसर आया कि गोपियों की रक्षा करने का जब वहाँ पर डाकुओं ने हमला कर दिया गोपियों पर तो कृष्ण सबको लगा अर्जुन है सबके रक्षा कर लेंगे लेकिन अर्जुन से गांडीव धनुष उठा ही नहीं उन्होंने उठाने की कोशिश करी तो अपने हाथों में गांडीव धनुष उठा ही नहीं पाए उनका रोम रोम कांपने लगा बूढ़े की तरह, और उनका सारा अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो गया ये महाभारत युद्ध के बाद की बात है तब तो वो दुखी मन से कृष्ण के पास आए तो कृष्ण तो जानते थे उन्होंने ही उसकी समस्त शक्ति हर ली थी कि जो तुम समझते हो अगर कि मैंने महाबली होकर महाभारत का युद्ध जीत लिया तो सचमुच ये विजय तुम्हारी नहीं है ये विजय उस परम शक्ति की है जिसकी वजह से संसार चल रहा है यूनिवर्सल एनर्जी या स्वतंत्र शक्ति या जिसको हम परमेश्वर की अर्धांगिनी कहते हैं कि जो परमेश्वर की शक्ति उसी से तुम युद्ध जीते हो और उसी की इच्छा से जीते हो तुम तो निमित्त मात्र हो इंस्ट्रूमेंटल हो तुम तो एक प्रकार के औजार हो जिसके द्वारा ये युद्ध जीता गया जिसमें तुम्हारी अपनी कुछ बढ़ोतरी नहीं है अपनी से मतलब तुम अपने शरीर को अपना मानते हो तो इस शरीर का कोई माता नहीं लेकिन तुम अपने आप को अगर चेतन्य मानते हो अपने आप को जानते हो कि मैं तो चैतन्य रूप में शरीर का मेरे से कोई तादाद नहीं है तब ये विजय तुम्हारी है अन्यथा ये शरीर की विजय नहीं है ये तुम्हारे जो फिजिकल अपेयरेंस है इसकी कोई विजय नहीं है यही बात अर्जुन के साथ भी हुई थी यही बात यहाँ पर माँ उमा ने बताई कि ये विजय तुम्हारी नहीं है तुमसे जब अगर ब्रह्म अपनी शक्ति छीन ले या रोक ले सस्पेंड कर दे थोड़ी देर के लिए तो उस समय तुम अग्नि होकर एक तिनका भी नहीं जला सकते वायु होकर एक तिनके को उड़ा भी नहीं सकते इस बात को जानकर सबसे पहले ब्रह्म ज्ञानी हुए इंद्र इसलिए वो सबके बड़े देवता हुए इसके अलावा वायु और अग्नि अन्य देवताओं से बढ़कर हुए क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को देखा ब्रह्म ने उनका अहंकार नाश किया इसलिए वो अन्य देवताओं से उच्चतर हो गए क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को साक्षात देखा और फिर इंद्र ने सबसे पहले जाना फिर इंद्र से उन दूसरे देवताओं ने जाना उसके बाद उमा देवी बोलती हैं कि ब्रह्म का दर्शन तीन तरह से होता है अधिभौतिक अधिदेविक और आध्यात्मिक ये तीन तरह के रोड़े भी हैं हम है ना ओम शांति शांति शांति तीन बार बोलते हैं तीन बार बोलते हैं कि तीनों तरह के त्रिवृत ताप की शांति है जो ताप यानि अड़ंगे यानी जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो तीन तरह के होते हैं एक फिजिकल होते हैं अधिभौतिक दूसरे होते हैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और एक होते हैं इमोशनल यानी अधिदेविक अधिदेविक सूक्ष्म है और सूक्ष्मतम स्पिरिचुअल वो है आध्यात्मिक इन तीन स्तरों पर हमें हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें अड़ंगे आते हैं बहुत ही अड़ंगे आते हैं आना चाहते हैं बरसात आ गई अब कैसे जाएं मन तो था कि आज अपन आश्रम चलते नहीं जा पा रहे हैं बरसात हो गई या कुछ फिजिकल ऑप्शिकल आ गया कि हम आ रहे थे इंदौर से टाइम पे पहुंच जाते रस्ते में गाड़ी खराब हो गई ये अधिभौतिक है इसके अलावा अधिदेविक है जहां पर मन ही नहीं लगा हमारे मन ही नहीं करता कि हम ये सुने मन करता है कि इससे ज़्यादा क्रिकेट मैच देखें उसमें मन लग रहा है इसमें नहीं लग रहा है ऐसा और फिर आध्यात्मिक होता है जहाँ पर कि परमेश्वर चाहता ही नहीं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर मुख्य कारण कि तुम इस राह में आगे बढ़ो लेकिन तुम परमेश्वर से प्रेम करके अपने पुरुषार्थ से इन तीनों को पार कर सकते हो इन तीनों अड़ंगों को दूर कर सकते हो तो परमेश्वर के भी ऐसे दर्शन के तीन रूप ये इमा उमा कहती है कि तीन रूप में तुम दर्शन कर सकते हो एक तो ये जो भौतिक संसार है ये और कुछ नहीं है वो ब्रह्म ही है ब्रह्म का ही रूप है ये तुम उन्होंने ब्रह्म को यहाँ पर जो फिजिकली देखा जो भौतिक रूप में देखा कि ब्रह्मा यहाँ पर इस कार्यक्रम स्थल के पास खड़े थे वो भौतिक स्वरूप था फिजिकल एक्सप्रेशन था उनका फिजिकल मैनिफेस्टेशन था यानी जो संसार में जिस तरह से वो अपने आप को संसार के रूप में ढालते हैं उस तरह से उन्होंने अपने आप को एक यक्षक के रूप में बदला था और वही एक हो सकते हैं भगवान ही हो सकते हैं कि जिनकी इच्छा से तिनका भी वज्र हो जाए अन्यथा उस तिनके को वज्र की शक्ति और कौन दे सकता और कौन है जो अग्नि की या वायु की शक्ति को हर सकता है तो सबसे पहले इंद्रन ने देखा अब हम उमा उमा कहती हैं कि भौतिक रूप के अलावा दूसरा क्या होता है अधिदेविक रूप होता है अदिदेविक रूप के दर्शन कैसे होते हैं जो एक बिजली की कौंद की तरह होते हैं माओ माँ कहती हैं कि ये बिजली की कौन की तरह होते हैं निमिष मात्र में यानि क्षण भर में वो आपको अपना दृश्य दिखा के चले जाते हैं जैसे कि इंद्र के सामने वो एक यक्ष ध्यान हो गया। हम सामान्य मनुष्य को भी क्षण भर का वो अनुभव हो सकता है जिस अनुभव के द्वारा हम परमेश्वर के स्वरूप को देख लें और तीसरा होता है आध्यात्मिक अनुभव जो सेल्फ रिलाइजेशन या आत्मबोध है उस आत्मबोध से जो बोधित होता है वो मनुष्य का और जो मनुष्य का प्रभा मंडल वही बदल जाता है माँ उमा कहती है कि संसार के समस्त प्रियता मात्र ब्रह्म के लिए है ब्रह्म ही प्रिय है हम कहते हैं कि हमको बच्चा प्रिय है हम कहते हैं हमको पत्नी प्रिय है कोई कहता है हमको धन प्रिय है लेकिन ये इसलिए प्रिय है क्योंकि ये ब्रह्म का एक्सप्रेशन है ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है ये ब्रह्म है इसलिए उपनिषद कहते हैं तैतरी उपनिषद में कि पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं है वो ब्रह्म के लिए प्रिय है पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं है वरन वो ब्रह्म के लिए प्रिय है और धन धन के लिए प्रिय नहीं है वो ब्रह्म के लिए प्रिय है यानी इसमें जो समस्त प्रियता है समस्त आकर्षण है वो सारा आकर्षण सिर्फ ब्रह्म के लिए है एक वही है जो प्रिय है और जो ब्रह्म से बोधित है वो सबका प्रिय है ये माँ माँ कहती हैं कि जो ब्रह्म से बोधित है जिसको ब्रह्म का बोध हृदय में हुआ है जिसको हृदय में परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण जिसका पूर्ण रूप से अहंकार का त्याग हो चुका है उसका अहंकार का नाश हो चुका है और जब वो व्यक्ति ब्रह्म के बोध से बोधित होता है वो सबका प्रिय हो जाता है सबका प्रिय पात्र हो जाता है वो जब सबके सामने मिलता है जुलता है तो लोग उसे अपना ही समझता है, ये मेरा व्यक्ति ये मेरा प्रिय है मेरा आदर्श मेरा रोल मॉडल है वो हर तरह से सब लोगों का प्रिय हो जाता है तो समस्त संसार की प्रियता ब्रह्म से ही उत्पन्न होती है और जो ब्रह्म को जानता है वो सबका प्रिय हो जाता है सभी लोग उसे प्यार करने लगते हैं सभी लोग उसके निकट आ जाते हैं सब लोगों को उसके सान्निध्य मात्र से उसके सानिध्य मात्र से प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं उसके सानिध्य मात्र से हृदय में आनंद आ जाता है उसके सानिध्य मात्र में से लोगों के दुखों में कमी आ जाती है या उनके दुख नष्ट हो जाते हैं इस तरह से माऊमा कहती है कि यह ब्रह्म ही है जो ज्ञातव्य है प्राप्तव्य है कठिन है लेकिन यही जानने का सु है कि जब हम अपने समस्त देवताओं मनुष्यों जीवों इन सबके भीतर जो मैं है उस रूप में हम इसको जान सकें और इसके अलावा समस्त संसार के भौतिक अस्तित्व को भी परमेश्वर का ही विकास समझ लें ये जड़ संसार और चेतन संसार इसके अलावा वनस्पति संसार ये सब कुछ परमेश्वर ब्रह्म का ही विकसित स्वरूप है तो हम जब इसको जान लेते हैं कि ये समस्त संसार परमेश्वर का शिव का या ब्रह्म जो भी कहें उसका विकास तो उस समय हमारे हृदय से समस्त कलुषितता समाप्त हो जाती है हमारे अहंकार समाप्त हो जाते हैं वो व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है और वो व्यक्ति सबको प्रेम करता है इनरेस्पेक्टिव बिना ये सोचे समझे कि अच्छा है बुरा है अपने समाज का है पुरा दूसरे समाज का है या कैसा है क्योंकि उसकी प्रियता तो उसमें स्थित ब्रह्म से उसका आकर्षण तो उस व्यक्ति में स्थित ब्रह्म से उसको किसी से कोई लेना देना नहीं तो तुम कैसे हो क्योंकि उसके प्रेम के इन्फेक्शन से उसके प्रेम के आकर्षण से कोई भी अछूता नहीं रह सकता फिर उसके बाद में अंत में शिष्य कहता है कि हे देव या ना अपने गुरुदेव को बोलता है वो? कि हे देव मुझे उपनिषद का ज्ञान दो ब्राह्म्य विद्या दो अब अपने को यहाँ लगेगा ये सब ब्राह्म्य विद्या तो दे दिया। अब क्यों क्यों, क्यों फिर से क्यों पूछ रहे हैं कि ब्राह्म्य विद्या दो क्या वो रिपीट करना चाहता है एक बार सारी बात बताने के बाद में क्या वो चाहता है कि फिर से बताई जाए तो ऋषि कहते हैं कि नहीं वो इस बात से पूरी तरह से संबंध रखता है कि मुझे ब्रह्म विद्या ही दी गई है लेकिन मैं इस बोध को पाऊँ कैसे ये तो मुझे बताया ही नहीं अगर मैं कहूं कि वो बहुत अच्छी जगह है बहुत सुंदर झरने हैं बहुत सुंदर ठहरने की जगह है वहाँ आनंद आ जाएगा तो फिर पूछो करें वहाँ जाऊँ कैसे मुझे रास्ता नक्शा तो समझा दो तब तो वो कहता है कि मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करें इसका मतलब है मुझे बताएँ कि मैं कैसे बोध से बोधित हो सकता हूँ तब उसको बताते हैं कि तीन बातें हैं तप दम और कर्म तब का मतलब होता है कि हम तितिक्षु हों जिन्हें हमको जो कुदरती रूप से जो दुख दर्द तकलीफें है मिली हैं उनके प्रति शांत भाव से सामना करने की व्यवस्था हमारे में इतनी हिम्मत हो कि हम उनको शांत भाव से उनका सामना करें इसके अलावा हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो सामान्यतः इंद्रिया हम पर नियंत्रित हो कर देती है हमको नियंत्रित कर लेती हैं हमारे मन पर इंद्रियों का राज चलता है मन का रात वहाँ चले गए हम जानते हैं कि गलत है फिर भी हम वही करते हैं जो मन करता है इस तरह से इंद्रियाँ हम पर शासन करती हैं मन हम पर शासन करता है और इसके विपरीत जो दम यानि इंद्री निग्रह जो करता है वो अपनी इंद्रियों पर स्वयं नियंत्रण रखता है कि मुझे क्या करना श्रेय है और क्या करना गलत है क्या प्रिय है मुझे प्रिय को छोड़कर श्रेय को पकड़ना है इस तरह से जो जानता है वो दम करता है और तीसरा कर्म अब हम संसार में आए तो बिना कर्म करे तो रह नहीं सकते तो उस कर्म को प्रेम की भावना से बिना फल की कामना से एक संन्यास्थ की तरह अगर हम वो कर्म करते हैं जैसा कि श्रीमद भागवत गीता में पन्ने पढ़ा भी तो वही संन्यास की भावना से किया गया कर्म ब्रह्म विद्या के लिए योग्य बनाता है मनुष्य को वो योग्यता देता है जिसके द्वारा वो ब्रह्म विद्या प्राप्त की जा सकती है तो तप दम और कर्म ये तीन ही उसके साधन हैं और वेद वेदांग उसकी प्रतिष्ठा है इस प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जब वेद और वेदांगों का हम अध्ययन करते हैं तो फिर हमें वो ज्ञान मिलता है जानकारी मिलती है कि ब्रह्म क्या है कैसा है ताकि हम उसके ओर आकर्षित हो सकें उसको बढ़ सकें उसको पाने के लिए ललायित हो सकें अगर हम किसी को जानते नहीं तो हम उसको पाने के लिए इच्छा भी कैसे करेंगे हम कभी कह सकते हैं कि किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता कर लो वेद अध्ययन कुछ नहीं होगा बिल्कुल सत्य है लेकिन उसके बिगैर भी कुछ नहीं होगा क्योंकि बिरले होते हैं जो पूर्वजन में सब करके आए हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से ही उनको शक्तिपात हो सकता है लेकिन हम में से अधिकतर को अपनी यात्रा शुरू सत्संग स्वाध्याय इनसे ही करना पड़ेगी इसलिए कहते हैं कि वेद उसका अधिष्ठान है जहाँ पर कि ब्रह्म विद्या छिपी हुई है हमको ब्रह्म विद्या लेना है तो पहले हमको वेद वेदांग का और वेदांत का अध्ययन करना है और तभी हम परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को सच्चे स्वरूप से मतलब है परमेश्वर के झूठे स्वरूप संसार में खूब प्रचलित हैं खूब सारी तरह तरह की मूर्तियाँ तरह तरह के नाम तरह तरह के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर और पता नहीं क्या क्या सब बना रखे हैं हमने खूब सारे है ना लेकिन ये सब भेद प्रथा है इससे हमको समस्त ब्रह्म का जो एकीकृत स्वरूप है उसके प्रति हमारी भावना बनी नहीं पाती इसलिए वेद और वेदांग उसके आधार स्तंभ में अंत में गुरु और शिष्य मिलकर साथ में प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्म हम तुझे कभी न भूलें और हे ब्रह्म तुम मुझे हमें कभी मत छोड़ना न तुम मुझे त्याग करना न मैं कभी तुम्हारा त्याग करूं ऐसी प्रार्थना के साथ दोनों शिष्य और गुरुजन कहते हैं कि सहना वह तू सहना तू सहवीर करवा वह तेजस्विना वधित मस्तु कभी हम साथ में हमारा किया हुआ तेजस्वी हो साथ साथ हमारी रक्षा हो साथ साथ है परमेश्वर हमारा पालन करना और कभी हम आपस में विद्वेश न करें हम गुरु शिष्य आपस में कभी विद्वेश न करें यहाँ पर गुरु कभी ये नहीं बताते कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो मैं दे रहा हूँ ज्ञान तुम ले रहे हो वरन वो कहते हैं कि आओ हम मिलकर सत्य का अन्वेंशन करें तुम भी करो मैं भी करूँ और हमारा कभी आपस में भेद न हो न कभी हम आपस में विवाद करें वरन हम आपस में मिलकर परमेश्वर के सत्य को जानने के लिए पुरुषार्थ करें और हमारा पुरुषार्थ यशस्वी हो यही प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना के साथ हमारा ये जो किनोपनिषद का अध्ययन था वो समाप्त होता है अगले हफ्ते से हम मुंडक उपनिषद पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे ये तो छोटा सा उपनिषद था इसको हमने पढ़ा आशा मज़ा आया होगा और अगले हफ्ते वैसे गुरुवार को है गुरु पूर्णिमा हम अपने अपनी, -अपनी पादुका पूजन घर पर भी करेंगे गुरुवार के दिन लेकिन यहाँ सामूहिक कार्यक्रम अगले गुरुवार को होगा तो गुरुवार के संध्या पाँच बजे हम सब लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं सामूहिक रूप से गुरु पादुका का, का पूजन करेंगे उसके बाद में हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम जैसा होता है ऐसा कार्यक्रम भी होगा और तदंतर सब लोग भोजन प्रसादी लेकर ही जाएंगे और जो आमंत्रित लोग हैं उन लोगों की हमने यहाँ पर एक लिस्ट तो बना ली है उनके आमंत्रण पत्र भी तैयार है अपने अपने अभी आमंत्रण पत्र सब लेकर ही जाएं और इसके अलावा हम मतलब आपस में जिनको भी ऐसा लगता है कि हम उनको बुलाना चाहिए किसी को हमारे परिचित को या मित्र को या जिसको भी लगे आश्रम में बिना किसी संकोच के आप उनको लेकर आइए ताकि हम सब लोग वहाँ पर परमेश्वर के प्रसाद का आनंद से सेवन कर सकें गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण